I deSUă înră să gran Ve Ve ma Suam suă la me șită la Sulam suă la me șită la șiamălat Mae ma रास्टीय शैक्षिक अनुसंधान इवं प्रशिक्षन परिशत की केंद्रीय शैक्षिक प्राउध्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित, प्रस्तुधे यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रंखला के अंतरगत कारिक्रम, जलियां वाला बाग, यह बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रोलट बिल रोलट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए अदालतों में पर्वी करने की मनाही कर दी गई इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत 6 फरवरी 1919 को रोलट बिल नाम के दो बिलों को बड़े काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रोलट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया जो रोलट एक्ट कहलाया puri karo hamari mange puri karo hamara pehla prastav hai ki kala kanoon rolet act wapas liya jaye rolet act wapas lo rolet act wapas lo पूरे देश में हर्टाल हुई पंजाब के सभी नगरों में यह रदाल शांति पूरवक रही नौ अप्रेल के दिन राम नौमी थी राम नौमी के अफसर पर अम्रत सर में हिंदू मुसलमानों ने जलूस निकाला कि आपकाटि की ने आपकाटि की आपकाटि की है हिन्दू मुसलमानों की قومیں ایک ہو کر تو ہمارا سرجن بن جائیں گی۔ کیوں نہیں ڈاکٹر تچلو اور ڈاکٹر سత్యپال کو گرفتار کر لیا جائے؟ اس سے عوام کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یس اے یو کم اپ اسی بیچ गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पालवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया सेना का सर्वेसर्वा था जनरल डायर 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली-गली फौजी मार्च कराया गया aur lavande ji simat ki chataai ne koliya se bhundalu no oh no, no. तजा जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12प्रैल को जरूस के नेताओं को ग्रफ्तार करके उन्हें हथ करिया गई और राम ले जाकर उन्हें पेड़ों से बन दिया गया निगरानी के लिए डार ने गोरखों को तैनाथ कर दिया दमन चक्र स होता जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था अमृतसर में आस-पास के गांव से लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने पहुंचे थे बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियावाला बाग में जमाया हुआ था इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं वाला बाग में नेता हूं की रहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया वैसा ख मैंनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भर देखी तो कौतुहुल वष में भी इसमें शामिल होने पहुंच गए शाम4 बजे के लगभग जलियां वाला बाग में 10 हजा के करीब लोग जमा हो चुके थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे वातावरण में विरोध था तनाव अपनी चरम सीमा पर था भाइयों और सुनिए सुनिए भाइयों माता और बच्चों आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे भारत की जय की जय की भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए यह सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सामुभूति प्रकट करती है सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियावाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आडाडा जलियावाला बाग की चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपने खुनी बंदों के तान दे लोग एक मात्र दरवाजे की और भागे और गोलियां उन्हें बीमती रहे कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके लेकिन कोशिश बेकार रही गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ हुए में भी कूदे लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा हे ए ए गोलचलर पंच कर दिया आई से फट फायर, फायर सर सर कारतूस खत्म हो गए हैं और शट अप ठीक ये सब काफी है अब 10 मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची मासी मासी मेरे लच्छे देते मासी मासी मेरे लच्छे देते और करनीया करनीया It's beautiful! Oh, my God! I जाने खा जाने हेलो हेलो परदे हेलो नो आपको पे करना करा मैं मैं दिखाएंगे ना हट ऐसा तो और रतन देवी वहीं बैठी लोगों को दम तोड़ते देखती रही शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण कोई भी यहां तक ना पहुंच पाया और सुबह होने पर चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी तुमसे क्यों लड़ रहे, जी आ, रहे हो पिताजी तुम अपनी छोटी बहन तुम किस बात पे हो पिता दे रे ना पुत्र होले हौसला पुत्तर हौसला मैं सारी रात एना ना एना ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਏ हौसला पुत्तर ਵੇ ਪ੍ਰਵਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ इस क्रूर हत्या कांड के बाद सरकार ने घालों की देख का भी कोई इंतजाम नहीं किया मारे जाने वालों में छोटी उम्र के बच्चे भी थे कुछ की आंखों में कोरी लगी थी तो किसी की बांहों में साइकड़ों लोग बैसाखी के इस दिन अपनी मात्र पर वे देशी गनियों का शिकार बन गए इतना होने के बावजूद भी डायर ने अपना दमन चक्र जारी रखा और लोगों को जलील करने के अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए डायर ने हुक्म जारी किया दंगों के दौरान मिस, मिस शेरवुड को कूचा तहवारिया में लोगों ने पीटा था और उन्हें पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया अब जो भी भारतीय पूजा त्यौहारिया से गुजरे तो उसे पेट के बल रेंगते हुए जाना होगा ए ए ए किधर जाता है हुजूर mai bab ghar ja ab hai maloom nahi ye kucha tyohar hai ya, ya pet ke bal reng kar jana hota hai ab sona nahi mai kya laga rakhi hai chal chal pet ke bal chal yaar mai to andha ho ये कम शेर उठ को डायर ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इसी कूचा तहवारिया में मिस शेरवुड को एक भारतीय परिवार ने शरण दी थी और उसकी सेवा भी की थी डायर हुक्म पर हुक्म जारी करता रहा जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करें अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर लगाद गई और यही वजह थी कि चलियां बाग हतत्या की खबर कंग्रेस के नेताओं को कई ह्ते बाद मिली इस खबर के मिलते ही भारतीियों के मन दुख गलाने और आकरोष से भर गए कि गुणुदव रविंदुनाथ ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी यह सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने है जली आ वाला भाग हत्यागांड के श महिने बाद अक्टूबर एनिसी में हंंटर जाज समेधी नियुक्त की जिसको जली आ वाला भाग में हुए पेजसे अ नहीं जल से जल्ली अवले बॉब ब्रॉट में पहँच 익 क्ला मीज ए झालिया। गोली चलाने का हुक्म दिया क्या यह हुक्म आपने फौरन दिया मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल गई होगी कोली चलाने का काम मकसद मेरा मकसद कोली चलाकर भीड़ को टिटर बिटर करना नहीं था मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो जनता को डराने धमकाने के इस शरणा तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को परे कर दिया गया लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी देशबंधु चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू बदरुद्दीन तैयबजी और जयकर इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की वधसना की गई कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वहीं हुआ इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए हां हां पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए चाहिए आपको भाई चाहिए आप भारतीयों का विश्वास वाइसराय कोर्ट से उठ गया है उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियावाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और दिल्ली में वाला पार्क को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम पंजाब के हत्याकांड और ब्रिटिश सरकार का दमनपूर्ण रवैया देखते हुए अहिंसा में विश्वास करने वाले गांधी जी ने कहा यह शैतानों का राज है और इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती इससे पहले गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोग से आजादी हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे पर इस घटना के बाद गांधी जी का विचार बदला और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया लेकिन पंजाब के शहीद हर भारतवासी के रोम-रोम में देशभक्ति का संचार कर गए जालियावाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया